उन दोनों के गर्भ शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के ही समान बढ़ गए थे इससे माता पिता को और पुरवासियों को भी बहुत अधिक संतोष हुआ था इसके अनंतर जब गर्भ का पूरा समय संप्राप्त हो गया था तो परम शुभ मुहूर्त में कोशनी ने अपरिमित ध्युति से संपन्न अग्नि के गर्भ की आभा वाले कुमार को जन्म ग्रहण कराया था उस कुमार का जात कर्म आदि संस्कार करके उसका विधि के साथ असमंजस नाम ने ने रखा था। था। उसी समय में सुमती रानी ने भी एक गर्भ से अलावू को प्रसूत किया था। उसको प्रसूत किया उसको हुआ देखकर उसका त्याग कर देने का विचार राजा के मन में हुआ था किंतु जब यह ज्ञात हुआ था कि राजा उस अलावू का त्याग करना चाहता है तो भगवान और व मुनि यह से ही वहाँ पर समागत हो गए थे राजा सगर ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया था तब बहुत ही शीघ्रता से युक्त होकर मुनि ने राजा से कहा हे hey राजन आप इस गर्भ से ऐसी अलावू का त्याग करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि यह आपके साठ सहस्त्र पुत्रों का बीज है इस कारण से इन सबको एकत्रित करके घृत के कलशों में यत्न पूर्वक ऊपर ढकना लगा कर, अलग अलग इनकी रक्षा करनी चाहिए हे राजन इसी विधि से कार्य किए जाने पर मेरे पूर्ण प्रसाद से आपके पुत्रों की जो भी बताई गई है वही संख्या उत्पन्न होगी इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है काल जब भी पूर्ण हो जाएगा तभी वे सब इन कुंभों को तोड़कर कर पृथक पृथक निकल आएंगे हे नृप इस तरह से आपके साठ सहस्त्र पुत्र जन्म ग्रहण करेंगे इतना कहकर भगवान और वह वहाँ पर ही अंतरहित हो गए क्यूँकी वे तो विभू थे और राजा सगर ने वैसा ही सब किया था जैसा कि और मुनि ने उनसे कहा था इसके पश्चात जब एक वर्ष पूर्ण हो गया तो वे घृत कुम्भों से क्रम से उन्हें फोड़ तोड़ करके तुरंत ही प्रतिदिन जन्म लेने लग गए थे हे महीपते, इसी तरह से वे सब क्रम से पुत्र समुत्पन्न हुए थे हे राजन समुदाय में ये उत्पन्न होकर साठ सहस्त्र संख्या में बढ़ गए थे उन सबके धर्माचरण समान ही थे और वे सब महान बल पराक्रम से समन्वित थे वे सभी विशेष रूप से क्रूर आत्मा वाले थे और सब धुराधर्श थे अर्थात उनको दबा देना बड़ा ही कठिन था ऐसे तेजस्वी थे राजा सगर भी मती में परम श्रेष्ठ था और इन साठ सहस्त्र पुत्रों पर उसकी अधिक प्रीति नहीं थी केशनी का जो एक पुत्र था उसका वह राजा विशेष मान किया करता था और वह उसको प्रिय भी लगता था राजा सगर ने उस असमंजस पुत्र का विवाह भी विधि पूर्वक करा दिया था और उसने भी अपने सदगुणों के द्वारा सभी सुहृदों को आनंदित किया था इस रीति से रहने वाले उस केशनी के पुत्र के एक सुत ने भी जन्म ले लिया था जो अंशुमान नाम से प्रख्यात हुआ था वह बचपन की अवस्था में बड़ा ही मतीमान था और अपने उदार गुणों से उसमें सभी सुहृदों को तथा अपने पितामह राजा सगर को बहुत ही अधिक प्रीणित किया था इसी बीच में ऐसा हुआ था कि उस राजा का अंशुमान पुत्र असमंजस किसी पिशाच के द्वारा समाविष्ट हो गया था जिस कारण से उसकी चेष्टा एकदम नष्ट हो गई थी वह पूर्व जन्म में कोई धर्म का ज्ञाता वैश्य हुआ था वह किसी राजा के देश में हुआ था और बहुत धन धान्य की समृद्धि से युक्त था वह किसी समय में अरण्यों में विचरण कर रहा था और वहाँ पर उसने एक स्थल में उत्तम निधि देखी थी वह वैश्य भी लोभ से मुक्त होकर उसके लेने का उपक्रम करने लगा था उस निधि का रक्षक एक पिशाच था वह उसी समय में वहाँ पर आ गया था और उससे बोला मैं बहुत समय से भूखा हूँ और यहाँ पर निवास करता हुआ इस निधि की रक्षा कर रहा हूँ इसीलिए मेरी क्षुधा को दूर करने के वास्ते तुम तो मुझको गौ मास ला दो और तभी फिर मेरी आज्ञा ऐसी इस महान निधि का ग्रहण करो उस वैश्य ने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको गौ का मांस लाकर दे दूंगा फिर पिशाच की अनुमति से उस निधि का ग्रहण कर लिया था और मूर्खता से उसको खाने के लिए वह वस्तु नहीं दी थी जिसके देने की उसने प्रतिज्ञा की थी हे रिप प्रतिज्ञा करके भी गौ मांस ना देने से उसको बड़ा क्रोध हो गया था जिसको वह सहन नहीं कर सका था उस पिशाच ने बहुत लंबे समय तक खाने की इच्छा से प्रतीक्षा की थी किंतु जब वह वैश्य न पहुँचा तो उस पिशाच ने क्षुधा से व्यथित होकर उसका समस्त धन छीन लिया और उसको मार भी डाला था वह वैश्य भी मृत्युगत होकर फिर सगर के यहाँ बालक होकर जन्मधारी हुआ था जब समय प्राप्त हुआ था तो वह केशिनी का पुत्र वंश की वृद्धि करने वाला हुआ था वह पिशाच भी शरीर तो था नहीं है भूपते उसने अपने पूर्व के होने वाले वैर का अनुस्मरण करके वायुभूत होकर उसी राजा सगर के पुत्र के देह में प्रवेश कर लिया था उसी के द्वारा अविष्ट होकर वह भी फिर बड़ा भारी क्रूर हाचित वाला हो गया था मती का विभ्रंश हो गया था और वह बार बार बल पूर्वक असदाचरण करने लग गया था उसने भी फिर तो अपने नगर में एक निशंस के ही समान असम कर दी थी वह कल ऐसा दुष्ट हो गया था की छोटे बालकों को युवकों को वृद्धों को और स्त्रियों को सदा ही पकड़ लिया करता था सबको मार मार कर वह अत्यंत निर्दयता से सरयू नदी में फेंक दिया करता था फिर तो सभी नगर निवासियों ने उसकी उस नीचता को देखा था वह सभी को निरादर करके डांट देता था ऐसा जब बहुत बार हुआ तो उन सबने जाकर राजा से कहा था और राजा ने अब यह सुना तो उसको प्रयत्न पूर्वक अपने समीप में बुलाया था राजा ने कितनी ही बार अधिक दुख से संयुक्त होकर उसको इस महान नीच कुकर्म से रोका था बहुत बार उसको रोका भी गया था तो भी महात्मा पिता का कथन उसने नहीं माना था जिस तरह से संतिप्त जल में यव हो जाते हैं, उसी प्रकार की दशा राजा की हो गई थी जब राजा से उस महान पाप कर्म से हटाने की शक्ति न रही थी तो वह बहुत ही दुखित हो गया था लोक में बड़ा भारी अपवाद होगा कि राजा ही का पुत्र ऐसा अन्याय करता है तो अब न्याय कहा होगा इससे डरकर उसने उस समय में विषयों का त्याग किया था अश्वमोचन वर्णन जैमिनी मुनि ने कहा उस परम धर्मात्मा नृप सगर ने अपने पुत्र अस्मंजस का त्याग कर दिया था और उसमें जो उसका प्रेम था उसको तब धर्मशील बालक अंशुमन में उस प्रभु ने किया था इसी काल में सुमति नाम वाली रानी के जो साठ सहस्त्र पुत्र थे हे वे सब समुदाय में समुत्पन्न होकर परस्पर में अनुव्रत होकर बढ़कर बड़े हो गए थे ये सभी एक ही धर्म वाले थे तथा वज्र के समान सूद्रिश शरीरों वाले बहुत ही क्रूर अत्यंत निर्दयी और निर्लज थे और निरंतर अधर्मशील थे और धर्म को सर्वथा जानते ही नहीं थे ये सब एक ही कार्य में निरत रहते थे बहुत अधिक क्रोधी और मूड चित्तों वाले थे ये सब समस्त प्राणियों को अध्य थे और जनों के लिए अत्यधिक उपद्रवों को करने वाले थे ये सभी ओर से विनय पूर्वक आचरण और सनु अपेक्षा नहीं रखते थे इन्होंने असुरों के ही समान स्वेच्छा से संपूर्ण जगत को बाधा पहुंचाई थी उन्होंने यज्ञ के सन्मार्ग को विध्वस्त करके भुवन को उपद्रव से युक्त कर दिया था और इस जगत को वेधाध्यन और वस्ट से रहित करके विशेष रूप से आर्त कर दिया था उस समय में वरदान से बड़े हुए दर्प वाले सगर के पुत्रों के द्वारा बहुत अधिक विद्वस्त मान इस जगत के हो जाने पर समस्त देव असुर और महोरक अत्यधिक शोक को प्राप्त हो गए थे यह वसुंधरा अचला है तथा भी उस समय में सगर के पुत्रों के द्वारा आक्रांत होकर चलाये हो, चलाय हो गयी थी उस समय में धरा की चलगति को देखकर बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि टूट गई थी और तपस्र्या कर भंग हो गया था देवगण भी पितरों के साथ अपने हव्य कव्य से जो भी उनके लिए समर्पित किए जाते थे उनसे परिभ्रष्ट हो गए थे और उनको महान दुख हो गया था तथा तो वे सभी अत्यंत उत्पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे वहाँ पर समस्त देवगण जिनमें शिव अग्रणी थे जाकर न्याय के अनुरूप उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया था कि सगर नृप के पुत्रों की भूमि पर कैसी कुछ इष्ठाए हो रही हैं। सब लोगों के पिता मह ब्रह्मा जी उनके कहे वचनों का श्रवण करके एक क्षण के अंदर विचार वाले हुए थे और इसके पश्चात सुरों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे कहा हे hey देवगणों आप सबका कल्याण होवे अब आप लोग सावधान होकर मेरी वाणी का श्रवण कीजिए जो भी कुछ मैं आपके सामने इस समय में कह रहा हूँ ये सगर के पुत्र सबके सब, सब विनष्ट हो जाएंगे यह सर्वथा सत्य है इसमें कुछ भी संशय नहीं है कुछ काल पर्यंत प्रतीक्षा करो समय के ही द्वारा सब नियमित हो जाया करता है यह काल बड़ा बलवान है अन्य तो केवल निमित ही हुआ करते हैं, करने वाला तो वास्तव में काल ही होता है यह सबको खाने वाला होता है इसके सामने सब बल वैभव और प्रताप धूल में मिल जाया करते हैं हे सुर श्रेष्ठो मैं आप सभी के हित संपादन होने के लिए जो भी कुछ कहूँगा वही अब आप सब को अतंत्रित होकर कर डालना चाहिए